प्रश्नोत्तर दीप माला संन्यास जिज्ञासा सन्यास शब्द का अर्थ है तो त्याग है और त्याग तो किसी में भी हो सकता है फिर एक विशेष संप्रदाय के लोगों को ही सन्यासी क्यों कहा जाता है समाधान कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ अनेक वस्तुओं में घट जाता है जैसे पंकज शब्द की व्युत्पत्ति है पंकाज जायते पंकज जो कीचड़ से उत्पन्न हो वह पंकज है कीचड़ से तो कमल भी उत्पन्न होता है और घास फूस शैवाल इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं परंतु लोक में यह शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है अतः उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसी प्रकार व्यवहार में जगत से वैराग्य होने पर शास्त्रीय विधि से प्राप्त शिखा सूत्र एवं कर्मों का विधि पूर्वक त्याग इसी अर्थ में संन्यास शब्द का रूढ़ है उसमें आश्रम संन्यास विविधिसु संन्यास विद्वत्न्यास आतुर संन्यास आदि अनेक अवांतर भेद हैं कहीं कहीं त्याग को लेकर भी संन्यास शब्द का प्रयोग किया जाता है इसे गीता में भगवान ने कहा ससन्यासी च योगी च न निरग्नि नचा क्रिय जो व्यक्ति फलाभि संधि रहित होकर कर्म करता है उसने कर्म फल का त्याग किया है अतः वह है यहाँ त्याग को लेकर सन्यासी शब्द का प्रयोग किया गया परंतु वह मुख्य सन्यासी नहीं है क्योंकि उसने अग्निसाध्य कर्मों का त्याग नहीं किया है इस प्रकार किसी व्यक्ति में त्याग दिखने पर उसे सन्यासी कहा जा सकता है पर वह गौड़ प्रयोग ही होगा जिज्ञासा शास्त्रीय सन्यास धारण करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए समाधान मुंडक उपनिषद में कहा है परीक्ष लोकान् कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्य कृत कृते व्यक्ति व्यवहार करते करते जगत की परीक्षा करता रहता है और एक दिन उसकी बुद्धि ठीक से स्वीकार कर लेती है कि कृते न अकृत न कर्मों से मोक्ष रूप नृत्य फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती अभी मूल अज्ञान भले ही बैठा है परंतु वह विवेक उसकी बुद्धि में ठीक से समा गया कि जो भी कृतक बनाया गया होगा वह अनित्य ही होगा और मुझे नित्य ही चाहिए अनित्य नहीं साधक की बुद्धि में तो शास्त्र सुनकर आ जाता है कि कर्मों से उत्पन्न नहीं होता इतने भोग भोगते हुए भी तृप्ति क्यों नहीं हो रही है कर्मों का अंतिम फल क्या है उस फल से हमें लक्ष्य प्राप्ति होगी या नहीं जब इस प्रकार से प्रतिक्षण परीक्षा करते करते उसकी बुद्धि में सम्यक रूप से यह बात बैठेगी कि हमें अनित्य नहीं नित्य वस्तु ही चाहिए तब उसे संपूर्ण भोगों और उनके साधनों से वैराग्य हो जाएगा यही ऐसा तय त्याग है साथ ही उसे यह निश्चय भी हो जाएगा कि वह नित्य वस्तु कर्मों से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती तब उसकी प्राप्ति के लिए वह कर्म त्याग के लिए प्रस्तुत हो जाएगा ऐसा व्यक्ति ही शास्त्रीय संन्यास का अधिकारी होगा जिज्ञासा कहते हैं संन्यास के समय बाह्य और आंतर दोनों त्याग किए जाते हैं ये दो तो त्याग क्या है समाधान सन्यासी के त्याग में पहले आंतर त्याग आता है पुत्रैषणा वित्ता दोकाया इन तीन ऐषणाओं इच्छाओं का त्याग पहले करना पड़ता है इसके बाद बाह्य त्याग होता है क्योंकि ऐषणाओं का त्याग हो जाने पर उनके साधन रूप कर्मों की आवश्यकता नहीं रहेगी अब यज्ञोपवीत और शिखा के साथ प्राप्त जो नित्य कर्म हैं वे सन्यासी के तत्व चिंतन में बाधक पड़ेंगे इसलिए शिखा सूत्र का त्याग भी करना पड़ता है एक और महत्वपूर्ण बात है सन्यास के समय जल में खड़े होकर एक दान की प्रतिज्ञा करनी होती है बाह्य संपत्ति को तो सन्यासी ने पहले ही छोड़ दिया है पर अब वह एक महान दान ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को देता है वह जल में खड़े होकर सर्व प्राणियों के प्रति कहता है अभियम सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वम प्रवर्तते कोई भी प्राणी मेरे प्रति चाहे जैसा व्यवहार करे पर मेरे मन में उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं आएगा मैं सभी को अभयदान दे रहा हूँ मुझसे सभी निर्भय रहो इसलिए सन्यास में अहिंसा का बड़ा महत्व है